मन दुखों को संसार के जो दुख हैं भय है उनसे आप धन्य मन निवारण करने वाले हैं अब संसार क्या है अब आप जानते हैं संसार में जिसमें कि भी आदि हैं काम क्रोध आदि है वो जो सब हमारे बुद्धि में छाए हुए हैं और उसी के भीतर हम चक्कर काट रहे हैं ये संसार है इस संसार को छुटकारा कराने वाले भगवान है तो कहते हैं हे भगवान आप समस्त संसार के बदमनों से छुलाने वाले आप हैं तो हमें आप संतों के लक्षण बताएंगे संत संत कैसे होते हैं अब देखो संत के माने क्या है कि जो व्यक्ति जो हो सज्जन व्यक्ति हो संत है सज्जन है संत के माने ये नहीं कि सन्यासी सन्यासी होते हैं और संत लोग होते हैं संत के माने सभी भले व्यक्ति जितने भी हैं वे सब संत हैं और यहां पर यह समझना चाहिए कि जो भगवान के भक्त हैं भक्तों के बात ऐसा तो नहीं है कि भक्त है जब तक सन्यासी न हो तब भक्त नहीं हो सकता आ, तो इसीलिए कहते हैं भक्त तो हर कोई व्यक्ति जब वो हो सकता है तो हर व्यक्ति संत नहीं हो सकता है बिना संत नाम लेकर के संत और भक्त ये दोनों पर्यायवाची रूप में प्रयोग करके उनके लक्षण बताते हैं आपको पता भी लग जाएगा जब लक्षण बताएंगे संतों संत के, के, के, के तो समझ में आ जाएगा कैसा व्यक्ति संत कहलाता है इसीलिए लक्षण पूछते हैं उनसे जिसमें मैंने के जिन्होंने कहा हूँ भगवान कहते हैं कि लक्षण नाय भी सुनो हम को संतों के लक्षण बताते हैं गुण उनमें कौन कौन से संतों में हैं वे हम तुमको बताते हैं जिनके मैं उनके बस रहा हूं कभी तो संतों में ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण में कौन उनके बस में हो जाता हूं ये बात बताई ये संतों की महिमा हो गई मैंने संत तो भगवान से ही ज्यादा हो गए और यही बात भक्तों के लिए भी कहा गया है बार बार पीछे भी कर हैं जैसे सबरी के सामने नौ प्रकार के भक्त बताए, तो वहां एक भक्त ये भी बताई कि जो लोग संतों को मुझसे अधिक समझते हैं जो लोग मुझको भक्तों से भी मुझसे अधिक भक्तों की महिमा को मानते हैं वे लोग नए भक्त हैं ऐसे ही जो है वो वाल्मीकि जी ने भी जब चौदह स्थान भगवान के रहने के लिए बताए तो उनमें भी एक स्थान ये बताया कि जो लोग संतों को भगवान से भी ज्यादा मान मानते हैं उनसे भी अधिक आदरणीय पूजनीय और उनको जो है उनको अपना हितकारी ऐसा करते जो मानने वाले हैं वो उनके हृदय में आप बास करें ऐसा कहते हैं भगवान तो ये बार बार ही बात आती रहती है कि भक्त ही असंत जो हो भगवान से कम नहीं है उनसे अधिक ही हैं और भगवान तेना अपने मुख्य कहते हैं कि मैं, जिनके मैं उनके बस रहा हूं उनके कारण संतों के गुण ऐसे हैं उनकी महिमाएं ऐसी है जिसके भी मुझे भी उनके बस में रहना पड़ता है सुनते हैं अब देखो क्या क्या इनके है उनके गुण हैं तो, तो सट विकार जित विकार क्या है कान क्रोध लो लो मध्मिकार हो गए ये क्षय विकार जो है उनसे विकार जीत मैंने जिनको जिनको जीत लिया है माने ये छिकार शत्रु हैं और तो जिसमें कि अज्ञान विज्ञान के द्वारा वैराग्य के द्वारा बच्चों के द्वारा इन सब विकारों को विजय प्राप्त कर ली माने जिसके चेरे में ये विकार नहीं है वो संत है जिसने किसी विकार में विकार होकर के जिसका कि चित्र तो हो गया है ऐसा संत है फिर अनग है अनग तो माने पाप रहित है ये पाप में प्रवृत्व नहीं होता ये पिछले पाप जो रहे हैं वो सब जिसके जो ढुल गए हैं जिसने भगवान का नाम व्यक्ति अपने सब पापों से अपने आप को छुटकारा कर लिया है और अकामा अकाम है अकाम में मुस्काम है जिसको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है <k nominations> काम को रात में वैसे ही आ गया काम लेकिन काम को अलग भी कहते हैं काम को अलग बने मुस्काम व्यक्तिग हैं जिनको भी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है बस ऐसे लोग हैं संत लोग हैं कामना के प्यार की बात सब्जे के साथ होने आती गीता में भी बार बार खूब आती रहती है रामचरित में बार बार आती रहती है कि व्यक्ति को ही समझना चाहिए कोई, कोई उपाय ऐसा निकले कि समस्त कामनाएं समाप्त हो जाए कामना कोई न रहे निष्काम हृदय हो जाए उसका विचार करना चाहिए प्रदात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन येवात्मना तुष्टा सिर्फ तक व्यस्त दोष सके गीता भगवान कहते हैं कि जिसने की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया और अपने आप ही अपने हृदय में ही अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला है ये क्षत प्रज्ञ है ये संतपुरुष है ये ज्ञानी व्यक्ति है महान व्यक्ति ऐसा है जो कामना के जाल में फंसा हुआ है वो तो अंत है वर्दी है वो तो चंदे में पड़ा हुआ है और जो कामना उसे छुटकारा पा गया वो महान हो गया उसके समान उससे बड़ा कोई नहीं उससे बुद्ध कोई नहीं वो भगवान के बराबर वह भगवान से ही ज्यादा तो ऐसा समझ में अकामा अचल अचल माने जो अपने स्थान पर अपने आत्मभाव में परमात्म भाव में दृढ़ता से टिता हुआ है जिसकी की बुद्धि चलायमान नहीं होती संसारी बुद्धियों कभी कभी बुद्धि इसमें कभी उसमें ये ठीक वुद्ध ठीक ऐसा करें कि वैसा करें ऐसा होते होते हो वैसा हो बुद्धि जिनकी की जो वो हो स्थिर नहीं है लेकिन संतों की बुद्धि स्थिर अपने लक्ष्य पर पहुंच गए वह शांत विश्राम के साथ टुके हुए हैं कहीं कोई धर्म नहीं है कहीं कोई मन में मन में दंड नहीं कोई गंदातीत स्थिति हो गई अच्छा और अटेंशन अटेंशन के माने ये कि जो अहंकार नहीं रहते अहंकार रहित हैं वह अचिंचन है तो रामायण प्रसिद्धा अतिशन शब्द भक्तों के लिए बहुत प्रयोग करते रहते हैं जो अहंकार रहित हैं दीन है सर्वस्वभाव के हैं विनम्र हैं उनको अतिंचन कहते हैं ऐसे अतिन होना और शुचि मन पवित्र शुद्ध पवित्र है न, सही तो शुद्ध ही है आचरण की शुद्धता भी है और मन की शुद्धता भी है तो जिनको जो ऐसे शुद्ध हैं वो शुच् में है ये लक्षण उनके हैं अस्ख धामा सुख धाम है सब सदा अपने आनंद में ही रहते हैं कोई उनको विषाद नहीं कोई दुख नहीं सदा प्रसन्न मन अपने सदा रहते हैं ऐसे संतों के लक्षण है अमित बोध तो कहते हैं उनके बोध का मित्र के माने सीमा अमित माने जिनकी कोई सीमा नहीं अमित बोध ऐसा ज्ञान कि जिसका कोई ठिकाना नहीं बड़ा ज्ञान समस्त ज्ञान माने खूब ज्ञान के महत्वपूर्ण ऐसे अमित बोध है अनी है ई तो मन इच्छा है ई हा मन इच्छा अनीत ने जिनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं वो तो जैसे आकाम कहा तो आकाम को बात उतनी महत्वपूर्ण निष्काम होना बहुत आवश्यक है इसलिए नाना प्रकार से इस बात को उसी भाव को व्यक्त करते रहते हैं इसलिए यहां कहते हैं अनि है मैंने उनको उनकी कोई इच्छा नहीं होती होती वो इच्छा रहित कामना रहित है अनी है मित भोगी और कहते हैं वो हो मित माने संयमित होकर के भोग करने वाले हैं संसार के विषय तो उनको भी प्राप्त होते हैं लेकिन संयम रखते हैं संयम रख करके विषयों का अपने जीवन धारण करने के लिए विषयों की जितनी आवश्यकता है वसंतना योग का प्रयोग करते हैं और तो सनमी होकर के रहते हैं ये नित भोग जी सार है सार के बने सत्य कोई सार समझने वाले हैं बस संसार में संसार में सार क्या है सत्य है वो ये परमात्मा जिनका जी परमात्मा में जिनका जी चित्त लगा हुआ है उसी में स्थिर रहने वाले हैं और सत्यसार हैं कल गौरिद जो ऐसे भी होते हैं जैसे समत ही संरक्षण है तो समत ही है, है कवि भी हैं कवि के माने हैं जिनको कि सूक्ष्मदर्शी हैं उनको कवि कहते कभी माने कविता लिखने वाले नहीं कवि के माने जो सूक्ष्मदर्शी हैं जो अपने हृदय की भीतर की सूक्ष्म बातों को भी मनोवृत्तियों को भी वार्थनाओं को भी शिष्ट के भी विराशियों को इन सबको समझने वाले हैं वो सूक्ष्मदर्शी जो है उनको कहते हैं कवि और कोविड कोविड के मानी विद्वान विद्वान शास्त्र आदि का ज्ञान रखने वाले ऐसे खूब बहुत उनका व्यापक ज्ञान होता है शास्त्रों के तमाम पढ़े होते हैं जाने जितने प्रकार के न्याय वैशेषिक शांत योग इत्यादि इसके पूर्वी पश्चिमी जितने विचारक विद्वान हुए हैं उन तो सब विद्वानों के मतों को उनको जानने वाले हैं समझने वाले हैं ऐसे देखिए कोविड ऐसे कोविड योगी उसके बाद योगी के माने उपासक परमात्मा का कर चिंतन करने वाले अपने समस्त कर्मों को परमात्मा के समर्पण भाव से वागर करने वाले योगी तो योग जो वो कर्म प्रधान उपासना है मान जो व्यक्ति अपने कर्म करता है वो कर्मों को परमात्मा के समर्पण भाव से करता है तो देखो परमात्मा के समर्ण भाव से करेगा तो परमात्मा में भक्ति हो गई परमात्मा में विश्वास हो गया और जो कर्म कर रहे हैं तो कर्म करते भी जाते हैं लेकिन कर्म से बंधन भी नहीं है इस प्रकार की जो सब स्थिति बन जाती है उसको कहते हैं योग जो इस प्रकार की योगी है वो और सावधान है तो सावधान में सदा सावधान रहने वाले हैं लापरवाही नहीं है मैंने ऐसा नहीं कि संत हैं, भगवान के भक्त हैं तो बस खुद तो अलर्ट है बिल्कुल एकदम से एकदम से अकर्मण्य पड़े हुए हैं आते रहे हैं हाँ तो में नहीं आता है ये निका है ये भगवान के भक्त हैं योगी हैं और इस प्रकार सदा सावधान देने वाले सफेद सावधान विजय में रहने वाले सावधान मानव मार्ग के माने मानव देने वाले दावन देना मानव मने अन्य लोगों को जो सम्मान दिया करते हैं तो स्वयं सम्मान नहीं चाहते बल्कि अन्य लोगों को सम्मान देते रहते हैं मानव मधहीना मध्यन के नए जिनको के मध्य काम करो लोग मध्य एक दिवस में तो कहते जिनको के मध्य मध मने जिनको के अपने पास बहुत होने का बहुत धन का अभिमान नहीं है परिवार का अभिमान नहीं है ज्ञान का अभिमान नहीं है पद का अभिमान नहीं है ये मध्यहीन है इनको सबको एक दो सब मत जितने हैं समझनाये गए हैं और समझना करके धन मद पद मध समझनाए गए और अंत में कहा गया है कि सबसे बड़ा मत क्या कि विद्या मत सो हद की सबसे बड़ा मत क्या है कि विद्या का मत अरे हमारे समान कौन हम पढ़ा हुआ है हमने सब यूनिवर्सिटी और सर प्रति ये डी डी डी डी डी वो सब किए हुई है सारी यूनिवर्सिटी का सारा ज्ञान है बाहर उस प्रकार का उस ज्ञान को उसमें जो मत व्यक्ति को आ जाता है वो ऐसा व्यक्ति अपने आप को धनियों से भी जागा बड़े बड़े पद वाले हैं उनसे भी जागा ऐसे करके अपने आप को विद्यामान सकते हैं कि कहते हैं विद्या मत सुहद होंगे तो सबसे तो तो बड़ा मत है तो ये कहते हैं कि जो मधहीन है जिनको किसी प्रकार का मद नहीं वो समझते हैं अगर मद है तो संतान में नहीं है कहते हैं धीर है और धर्म गति परम प्रवीणा जो धैर्यवान है और धर्म की गति में बड़े ही प्रवीण है कि धर्म की क्या है किस समय क्या धर्म है और धर्म बड़ी विचित्रदात है गहना भर्णागति कर्मणागति के धर्म की गति बड़ी ही गहन है क्योंकि उसका एक समय में एक ही कार्य एक ही व्यवहार उसे होता है और दूसरे समय में वही अनुचित हो जाता है इसलिए सब निर्णय करके एकदम से निकाला जा सकता बस यही यही ठीक है इसलिए जो वो धर्म की गति को शास्त्रों को देखते देखते अनेक उदाहरणों को देखते देखते विचार करते करते फिर जब ये पहुंचते हैं इस बात पर कि जब व्यक्ति सहन अपना अहंकार छोड़ दे ममता छोड़ दे स्वार्थ छोड़ दे और लोगों कार्य के लिए कार्य करे सबका हित चाहे अब ऐसा व्यक्ति जब लोकोप कार्य में लगा हुआ होगा दूसरे का हित ही चाहता होगा तो ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो सब धर्म ही होगा अगर वो ऐसी अवस्था में झूठ बोलता तो भी धर्म होगा ये दूसरे लोगों को हित करने के लिए सबको सम्मान पर लगाने के लिए उनको दुखों से बचाने के लिए अगर कहीं उनके ऊपर करोड़ क्रोधारूण करता है तो भी वो धर्म नहीं होगा अन्यथा जो अधर्म गिने जाते हैं वो भी एक अवस्था में पहुंच करके धर्म हो जाते हैं सरकार इसलिए धर्म की गति को समझना आसान नहीं है इसलिए कहते हैं धर्म गति परम प्रवीणा जो धर्म की गति को समझने वाले बड़े प्रवीण हैं और तो प्यार तो तो तो समझदारी से धर्म को समझते हैं और वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले तो गुणागार संसार दुख रहित तो तो विगत संदेह गुणागार है, है। समस्त गुणों के आगार हैं आगर मन खान सब खान है भंडार है गुणों के गुण गुणों में जो है वो भरेज में है सब गुणों के भंडार है और संसार दुख रहित तो है वे जानते हैं कि समस्त संसार दुख में है उससे जिनका छुटकारा हो गया मन संसार सख्त छूट गए हैं और संसार के दुखों से जिनका जिनकी की मुक्ति हो गई है उन्हें संत कहते हैं और विगत संदेह जिनको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है संदेह रहित भ्रांति रहित ऐसे व्यक्ति जो हमको ये आप ज्ञान है तत्वबोध तो है और जब जो, जो भी निर्णय धर्मा धर्म इत्यादि के संबंध में जानक जानते हैं सब उनको भरी भात उन्हें निर्णय करके अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है इसलिए कहते हैं अब उनमें कोई संदेह नहीं है ऐसे विगत संदेह है और फिर कहते हैं तो सरोज प्रिय सारेना सरू ये प्रियं कहूं गेह न गेह कहते उनको मेरे चण कमलों चण कमल ही जिनको की प्रिय है और उनको छोड़ करके न उनके लिए कोई अपने शरीर का माप है और न घर का माप न उनको अपने देह में प्रीति है न देह प्रीति है प्रीति है तो भगवान के चरणों दे गे अपने संसार में भी आ सकती है, अपने शरीर में भी आ सकती है, गे में मैंने अपने घर परिवार में भी आ सकती है, जब घर परिवार के की आसक्ति छोड़ी अपने शरीर की भी आसक्ति छोड़ी और अपने मन बुटे को परमात्मा में लगाया तो परमात्मा के चरणों में प्रीति हो गई तो आज को संत है आज संत हैं कि भक्त हैं अब देखो संत और भक्त में किसी प्रकार का अंतर नहीं लक्षण सब संभोधी के लक्षण में है वही संप्रता के लक्षण हैं तो जो ज्ञानियों के लक्षण है वही संत के लक्षण हैं अगर कोई ज्ञानी भी व्यापार के रूप में तो